अब गणित पर आते हैं बाबा कि इसमें दो तीन सवाल बनते हैं पहला तो यह कि आपने शिक्षा के मानवीकरण की बहुत गहरी बातें की है गणित एक विषय है तो गणित विषय का मानवीकरण क्या संभव है और कैसे होगा एक तो दूसरे बात कि गणित जो है जिसको हम लोग संख्याओं का खेल जोड़ घटाना मानते हैं पढ़ते भी हैं परम्परा से उसके ऊपर आपने बिल्कुल एक नया दृष्टिकोण दिया है ऐसा हम लोगों ने कई बार सुना किताबों में पढ़ा तो उसको थोड़ा स्पष्ट करके कि गणित के बाबत आपका दृष्टिकोण क्या आपने विचारधारा दी है और गणित का मानवीकरण करके कैसे आप उसको पढ़ाएंगे लोगों गणित का शिक्षा का मानवीकरण की तो बात की गई है की और गणित का मानवीकरण कोई बात जिक्र नहीं किया है पहले एक तो बात होगा जब शिक्षा का मानवीकरण होगा तो क्या है एक मानवीकरण का मतलब है समझदार बनाना तो उसमें से ये बात आता है जो भाषा आता है वो कारण गुणगणितात्मक भाषा है ये बात आया इसी इन तीनों का परस्पर पूरकता विधि से पहचानने की आवश्यकता तो गणना मर अभी मानव व्यवहार दर्शन में लिखा गया है गणना को अपन गणित लिखा है परिभाषा किया है गणना गणना के बारे में क्या कहा है भाई जोड़ना घटाना इतने ही बात किया शून्य पुरुष शून्य पर इतने ही लिखा है पहले शून्य लिख करके गणना करना और बाद में शून्य को लिख करके गणना करना क्या गणना जोड़ना घटाना अभी जितने भी करेगा जो आदमी जितने भी करेगा ना इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकता गणित का मतलब इतनी ही संभावना है इससे लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है कोई भी कैलकुलस क्लिस पढ़ लो जोड़ना ही है घटाना ही है नाम आप 2000 रख ले 2000 किताब पढ़ ले। हम आज इसमें ज्योतिष की सारे गणित विधियों को देखा वो सब का आर्थिक नहीं जोड़ना ही है घटाना नहीं है काल के काल के विधि से चलो जोड़ना घटाना है विस्तार के विधि से चलो जोड़ना घटाना है दूरी के विधि से चलो जोड़ना घटाना है तो तोल के विधि से चलो जोड़ना घटाना है इसके अलावा दूसरा कुछ कर दोगे ये कुछ आदमी की बल्कि रोग नहीं है ये 700 करोड़ आदमी का बल्कि रोग नहीं है और कुछ कर दें ठीक हो गया यह इसको अपने को समझने की आवश्यकता है इसमें निश्चय की आवश्यकता है ना और व्य व्यथा भ्रमित होने का कोई मतलब नहीं गणित का कोई मानवीकरण का मतलब नहीं बनता है शिक्षा का मानवीकरण का बनता है वो पढ़ाएंगे हाँ, गणित गणित को सिखाएंगे तो गणित का अभ्यास जो है ना जोड़ घटाना ही है कितने ही छोटा सा बात कितनी बड़ी बात जोड़ना घटाना हाँ बोलिए एक तो बात मतलब एक व्यक्ति गणित का मतलब गणना है और उसको अगर देखेंगे तो मूलभूत रूप ऐसी जो हम क्रिया जो कर रहे हैं उसमें जोड़ने कटाने की क्रिया कर रहे हैं दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि गणित वस्तु रुदर अभी जो गलती होती है अभी गणित में हम मतलब बहुत जगह जाकर उदर जाते हैं उसका कारण यह है कि की संख्य वस्तु के साथ जो गणित का गणना का चुड़ाव है उसको जब हम छोड़ देते हैं तो बहुत तो सारे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं कि हमको लगता है कि हम पीने में उसको सॉल्व नहीं ठीक करें ये कठिनाई है तो अगर गणित करते हुए गणना करते हुए उससे जो वस्तु की बात की जा रही है उस वस्तु को साथ साथ हम बनाए रखें उस वस्तु के सापेक्ष में हम गणना की बात करें तो ये घटना है दो रास्ते उसका नाम है वस्तु वस्तु इससे है वस्तुमुल देता हूँ अभी एक इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है जैसे अंडर जो है वो इरेशनल नंबर है उसको हिंदी में क्या कहेंगे अपरिमय संख्या कर ये कहते हैं की आप ठीक ठीक उसको बताने कितना होगा ठीक अब अंडर रोड टू को जब आप डिफाइन करने जाते हैं तो एक इकाई का वर्ग अगर आप लेंगे तो उसके कर्ण की जो लंबाई होती है वो अंडर रोड टू होती है एक वर्ग बनाए जिसकी चार भुजा है चारों भुजा एक एक सेंटीमीटर की है उसके कर्ण को दो कॉर्नर को मिला देंगे तो वो कॉर्नर की लंबाई अंडर रोड दो मतलब तो वर्गमोड दो के बराबर हो अब ये जो है अंडर रोड टू को आप संख्या में लिखना चाहें तो नहीं लिख पाते हैं लेकिन उस लंबाई को बताना चाहते ठीक-ठीक बता सकते हैं उसको धागे से नाप के बता सकते हैं कि अंडर रूट है। है ठीक है अब इसमें इेशनल कुछ भी नहीं है ये तो बिल्कुल रैशनल है पॉइंट के बाद उसमें इनल हाँ, उसको आप अपनी बनाई हुई संख्या विधि में नहीं सकते हैं है न लेकिन वस्तु के रूप में तो भाई उसको हम पकड़ा सकते हैं आप उसको पकड़ सकते हैं संख्या को लेकर के हम उलझते हैं मैंने एक से नौ तक की जो संख्या बनी हुई है इसको लेकर के हम उलझ जाते हैं वही ही है। हाँ, पुल वस्तु, वस्तु को भूल करके शुरू करते हैं तो एक से एक दिग्गज है जो ना ये ऐसा नहीं है जो चारे नहीं होता है दो दो चार साढ़े तीन भी होता है <laughs> अब क्या करोगे तुम तो? सिटकुटोगे कि पैर पटोगे पैर पटोगे डांस करोगे क्या करोगे वस्तु को छोड़ करके चला मैंने ये जितने गफलतबाजी है वो सभी गणित बताता है कितना बताता है कैसा बताता है वस्तु को छोड़ने के बाद वस्तु के साथ गणित चलता है तो बिल्कुल कुत्ते जैसा लग चलता है वो जैसा कुत्ता अपने अपने दाना पानी देने वाले के पीछे दौड़ता है ना वैसे संख्या दौड़ता है वन माइनस कैसे हो जाता है गणित एक वस्तु में एक वस्तु घटती नहीं बोलो तो क्या तो सकता तो है एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से घटाओ शून्य हो जाए ये हो पता है ये कितना शुद्ध झूठ है आप सोच लो शुद्ध झूठ इसलिए जो, जो है गणित जो है गणित से जो भाव जाता है वर्तमान में तो कुछ और ही जाता है वर्तमान में तो उसी के मानवीकरण की बात कर रहे थे महाराज हाँ अब दूसरा ये क्या है ये कुल मिलाकर के ये देश और काल से संबंधित बात है भाई यहां दो व्यक्ति थे यहां से दोनों व्यक्ति चले गए दो में से एक व्यक्ति चले गए उसमें कौन सा द, द, ये संख्या कौन सा काटने आएगा आपको नहीं काटने आएगा नहीं नहीं नहीं, नहीं है। ये ऋण एक आदमी बराबर शून्य आदमी वो होता नहीं है आप समझे है? सर्पेंच झूठ कैसा समायी हुई है ऐसा बनता है ऐसे बहुत सारे नजीर आएंगे अपने समूह इसीलिए वस्तुमूलक विधि से गणित अपने आप से ये जो नौ संख्या हम उच्चारण करते हैं ये पाला हवा कुत्ते जैसा दौड़ता है जब वस्तु को छोड़ दिया ना, पागल कुत्ता जैसा काटने दौड़ता है कैसा दौड़ता है वो भी कुत्ते ही है पागल कुत्ते जैसा काटे दौड़ता है आदमी को दौड़ाता है फिर उसमें दो तरह के इम्प्लिकेशन दिखाई पड़ने रहते हैं एक तो ये कि उसके आधार पर बहुत सारे संख्याओं का जो मैनिफुलेशन होता है उससे पैरक्षित हो जाता है अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है संख्या किस तरह से? वास्तव में नहीं देखता वास्तविकता जोड़ने जाए तो, तो, तो फिर हो जाता है दूसरा यह है ये सांख्यिकी वाला मुद्दा दूसरा है दूसरा मुद्दा यह है कि हम संख्या के आधार पर तृप्त होने की कोशिश करें। <laughs> तो ये सारा जो नेशनल पर के के जो मुद्दे हाँ पूरी सांख्यिकी के आधार पर तय करना और उसके आधार पर कुछ घोषणाएं कर लेना <laughs> वास्तविकता को छोड़ वास्तविकता का साथ साथ करें तो जो उपयोगी है वस्तु ही वास्तविकता को व्यक्त करता है ये बात हो चुकी है हमारे समझ में संख्या वास्तविकता को बताता नहीं है वस्तु को वस्तु को गणना करने के लिए संख्या एक दो तीन लगाए हैं वस्तु को छोड़ने की बात पागल कुत्ता जैसा काटता है कैसा काटता है आदमी को पागल कुत्ता जैसा दौड़ाता है वैसा संख्या आदमी को दौड़ाता है फिर ये वस्तु औसत फिर क्या छठ पॉइंट सिक्स नाइन यान पॉइंट वन टू ये वस्तु वस्तु क्या आप बताइए ना भाई आप ही बताइए मतलब साढ़े तीन आदमी हाँ लीजिए सर ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है में हो होता हो है लेकिन सर जैसा हो कहते हैं होता है क्या पूछा आपके मती से नहीं होता है खत्म हो गई बात इतने अच्छे हैं गणित लेकिन अगर हमको पकड़ है हाँ, है ना? हाँ. तो ये हमको पता लगता है है ना? कि अगर 400 आदमी थे वोट दिया होगा ये आपको ये यही वस्तुमूलक है हाँ. तो वस्तु को छोड़ दो है ना? 4.5 प्वाइंट फाइव परसेंट वोटिंग हुआ है ना? तो इसमें जो है न पौने पौने बारह आदमी कौन सा होता है आप ही बताए बताए ना वस्तुओं को छोड़ने के बाद वो संख्या पागल कुत्ता जैसा आदमी को दौड़ाता है वही संख्या आदमी को दौड़ाएगा उसके पहले आदमी के पीछे पाला हुआ कुत्ता जैसा संख्या आते रहे यही इसका उदाहरण बन सकता है ठीक है ये